आज आर्याभिवृदय के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र के अंतर्गत ईश्वर के गुणों पर कुछ चर्चा करेंगे आज के गुण हैं हे साम्राज्य प्रसारक ईश्वर को संबोधन किया गया है कि ईश्वर साम्राज्य को फैलाने वाला है प्रसार का अर्थ है फैलाना प्रसारक का अर्थ है फैलाने वाला तो ईश्वर साम्राज्य प्रसारक है जो अच्छे राजा हैं वेदों के अनुकूल शासन करते हैं सब नियम व्यवस्था कानून वेदों के अनुसार बनाते हैं चलाते हैं ऐसे राजा जो वैदिक राजा कहलाते हैं उनके साम्राज्य को ईश्वर फैलाने वाला है उनके राज्य का प्रसार करता है कैसे करता है वेद में ईश्वर ने जो कानून बताए वो सर्वहित के कानून है सबकी उन्नति के कानून है सबके सुख के लिए पक्षपात रहित सर्वहित करने वाले कानून हैं न्यायपूर्ण है तो जब कोई राजा न्यायपूर्ण शासन करता है तो प्रजा उससे प्रसन्न रहती है खुश रहती है तो उसका साम्राज्य अपने आप फैलता है उसका साम्राज्य आगे आगे बढ़ता जाता है उसकी प्रशंसा बढ़ती जाती है और जो अन्य राजा होते हैं भिन्न देश वाले उनकी जो प्रजा होती है वो भी चाहती है कि हमारे देश में भी ऐसे ही कानून हों ऐसी ही व्यवस्था हो जैसी उस राजा के यहाँ है तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न देशों के जो प्रजा है वो ऐसे कानूनों को चाहती है वैदिक कानून को इस तरह से उस राजा का साम्राज्य फैलता जाता है विकसित होता जाता है तो बहुत अच्छा संबोधन है ईश्वर के लिए साम्राज्य प्रसारक तो ईश्वर वैदिक राजाओं के साम्राज्य का प्रसार करने वाला है उसको फैलाने वाला है इसके बाद अगला गुण विशेषण बताया है हे अधमोद्धारक तो ईश्वर को संबोधन करके कह रहे हैं ईश्वर अधम लोगों का उद्धार करने वाला है अधम कहते हैं गिरा हुआ व्यक्ति जो मतलब जिसका आचरण ठीक नहीं है शराब पीता है जुआ खेलता है चोरी करता है अंडे मांस खाता है और उल्टे सीधे काम करता है गुस्सा करता है लड़ाई झगड़ा करता है इस प्रकार के जो बुरे काम करता है उसको अधम व्यक्ति कहते हैं तो ईश्वर अधमों का भी उद्धार करने वाला है उनको भी ऊपर उठाने वाला है उनके दोषों को दूर करने वाला है तो जो जो दोष हैं उन लोगों में जुआ खेलने का अगर वे लोग अपने दोषों से छूटना चाहें जिन लोगों में ऐसे दोष हैं जुआ खेलना शराब पीना चोरी करना झूठ बोलना छल कपट करना आदि आदि इस तरह के दोष हैं जिनमें यदि वे लोग दोषों से बचना चाहें छूटना चाहें तो अपने मन को शुद्ध करके वो ईश्वर की स्तुति करें प्रार्थना करें और कुछ समाज के अच्छे लोग भी उनको प्रेरित करें भाई तुम ये बुरे काम मत करो ऐसे अच्छे लोगों की प्रेरणा से कभी कभी उन खराब मनुष्यों के मन में भी अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें कुछ पुराने अच्छे संस्कार भी होते हैं और वो अच्छे संस्कार जाग जाते हैं तो जब लोगों की प्रेरणा से और ईश्वर की अंत प्रेरणा से उनके अच्छे संस्कार जागते हैं अब वे लोग अपने दोषों को छोड़ने की कोशिश करते हैं प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे उनके दोष छूट जाते हैं तो इस प्रकार से ईश्वर उनकी सहायता करता है उनके दोषों को दूर करने इस प्रकार से उनका उद्धार हो जाता है उनका उत्थान हो जाता है उनकी उन्नति होती है और एक एक करके सारे दोष छूटते जाते हैं और ये होता तब है जब वो व्यक्ति स्वयं दोषों से छूटना चाहता हो जो व्यक्ति दोषों से छूटना नहीं चाहता आलसी है पुरुषार्थहीन है मेहनत से बचना चाहता है तो उसका उद्धारण नहीं हो सकता उसका कल्याण नहीं हो सकता वो तो गलती पे गलती करते जाएंगे और बहुत सारे लोग उसको प्रेरणा देंगे ईश्वर के अंदर से सुझाव देता ही रहता है कि तुम बुरे काम मत करो और वो बहनेबाजी करता है एक के बाद एक बहुत से बहाने ढूंढ लेता है और वो दोषों से छूट नहीं पाता तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा जो पुरुषार्थी हों बुद्धिमान हों संस्कारी हो धार्मिक हों पर किसी कारण से वो दोषों में पड़ गए और फिर उनमें इच्छा जागृत हो जाए दोषों से छूटने की तब फिर ईश्वर उनकी विशेष सहायता करता है और उनके सारे दोष एक, एक एक करके छूट जाते हैं इस प्रकार से ईश्वर अधनों का उद्धारक है जो दोषी लोग हैं अपराधी लोग हैं उनके दोषों को दूर करने वाला है ऐसा ही इससे मिलता जुलता एक और विशेषण है जो आपको बताया है पतित पावन तो ये जो विशेषण है ईश्वर का इसमें कहा है पतित का पावन पतित काल से कोई गिरा हुआ जो जिसका पतन हो गया बुरे काम करता है ऐसे बुरे कर्म करने वाले पतित लोगों को वो पावन अर्थात पवित्र करने वाला है उनको शुद्ध करने वाला है उनके ज्ञान को शुद्ध करता है उनके कर्मों को शुद्ध करता है और उनको अंदर से अच्छी अच्छी प्रेरणा देता है उत्साह बढ़ाता है शुभ कर्मों में रुचि उत्पन्न करता है बुरे कर्मों में भय शंका लग जाता है। ऐसी अंदर से अनुभूतियां उत्पन्न करता है ईश्वर तो इनके लिए भी वही बात है यदि ये लोग ध्यान देंगे पुरुषार्थ करेंगे प्रयत्न करेंगे कुछ अपनी इच्छा को तीव्र बनाएंगे कि हम दोषों से छूटना चाहते हैं तो यदि ये लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे तो ईश्वर उनको भी पवित्र कर देगा उनकी अविद्या का नाश करेगा ईश्वर अंदर से बहुत अच्छी सहायता करता है बहुत बढ़िया सहायता करता है और इतने गुप्त रूप से करता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता उसको पता भी नहीं चलता कब ईश्वर ने मुझे अच्छी सी सहायता दी और कब मुझे अच्छा सुझाव दिया अच्छा विचार दिया ऐसे वो अंदर से प्रेरणा देता रहता एक बार हमारे गुरु ने बताया किसी विद्यार्थी ने पूछा के गुरु जी ईश्वर कैसे प्रेरणा देता है कैसे वो हमारा उत्साह बढ़ाता है तो गुरु जी ने बहुत अच्छा दृष्टान दिया उन्होंने कहा कि जैसे एक व्यक्ति रोगी हो गया उसको अस्पताल में ले गए उसका परीक्षण किया डॉक्टर साहब ने और देखा भाई रोग कुछ ज़्यादा है तो गोली से काम नहीं चलेगा इंजेक्शन से भी नहीं चलेगा उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया उसका प्रवेश करा दिया और उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया तो आपने देखा ग्लूकोज एक एक बूंद टपकता रहता बोतल में से और धीरे धीरे धीरे वो शरीर में उस सुई के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से अंदर जाता रहता एक इतनी सी बोतल होती है चार पाँच सौ एम की और उसको चढ़ाने में छः घंटे सात घंटे लग जाते हैं एक एक बूंद थोड़ा थोड़ा गिरता रहता तो गुरु ने कहा देखो जैसे वो ग्लूकोज एक एक-एक बूंद चढ़ता जाता है और तो रोगी को पता भी नहीं चलता तो ये बूंद जारी अंदर ये बूंद अंदर गई पता चलता कुछ पता नहीं चलता तो जैसे रोगी को ग्लूकोज चढ़ा देते हैं उसको पता ही नहीं चलता ऐसे ईश्वर चुपचाप अंदर से प्रेरणा दे देता है और उसकी बुद्धि अच्छी बना देता है उसको अच्छा सुझाव देता है उसको पता ही नहीं चलता और वो करता जरूर है तो इस प्रकार से ईश्वर को अदित पावन इस नाम से बताया गया इस विशेषण से संबोधित किया गया तो ऐसे अंदर से प्रेरणा देता रहता है और यदि व्यक्ति सावधान हो और उसका लाभ उठाए तो वो कृष्ण की प्रेरणा से प्रेरित होकर धीरे धीरे सारे पतन के काम छोड़ देता है सब बुराइयाँ छोड़ देता है और उसका कल्याण हो जाता है वो दोषों से छूट जाता है सुखी हो जाता है एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं एक तो अमीचंद का आता है का आप जानते हैं इतिहास पहले वो ऐसे ही था दुष्ट व्यक्ति था भ्रष्ट आदमी था शराब पीता था रिश्वत लेता था पत्नी से झगड़ा करता था और ऐसे बहुत सारे काम करता था वो पर एक बार उसको बस स्वामी दयानंद जी ने क्या बोल दिया अमीचंद तुम हो तो हीरे पर पढ़ो हो कीचड़ ऐसा लोग बताते हैं इतिहास के विद्वान तो उसको ऐसा बढ़िया वाक्य बोल दिया और उसके दिया मन में बुद्धि में वो घुस गया और उसको अच्छी प्रेरणा मिल गई और बस बताते हैं फिर वो उसी दिन वहीं से सुधार की तरफ चल पड़ा तो कुछ स्वामी दयानंद जी के उस वाक्य ने कुछ काम किया फिर कुछ ईश्वर ने प्रेरणा दी उसको कि हाँ हाँ करो करो शाबाश बहुत अच्छे अच्छे अच्छे काम करो ये गलतियां सारी छोड़ो तो फिर बताते हैं कि उसने शराब पीना छोड़ दिया पत्नी से झगड़ा करना छोड़ दिया रिश्वत लेता था वो सारी छोड़ दी सब जिसकी लिए रखी थी वो वापस दे दी उसको जिस जिससे पैसे लिए सब वापस कर दिए <coughs> तो इस प्रकार से उसका बहुत अच्छा सुधार हो गया ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में भी कहते हैं पहले उनका जीवन भी कुछ अच्छा नहीं था फिर महर्षि दयानंद जी के सत्संग से उनको भी अच्छी प्रेरणा मिली और फिर उन्होंने भी ईमानदारी से अच्छी तरह चिंतन शुरू किया तो ईश्वर ने उनको भी प्रेरणा दी और उनका भी सुधार हो गया और वो बहुत अच्छे सन्यासी बन गए कितना काम किया उन्होंने गुरुकुल चलाया और दोनों बच्चों को भी उसमें गुरुकुल में प्रवेश करा दिया और उनको वेदों का विद्वान बनाया तो इस प्रकार से ईश्वर की बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं जिससे कि जो बिगड़े लोग होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है उनका जीवन भी पवित्र हो जाता है तो ईश्वर के इन गुणों से हमें भी लाभ लेना चाहिए ईश्वर को इन गुणों से युक्त स्वीकार करना चाहिए ईश्वर पतितों का उद्धारक है और अधम लोगों का भी कल्याण करने वाला है पवित्र करने वाला है और अच्छे वैदिक राजाओं के साम्राज्य का प्रसारक है फैलाने वाला है तब तो ये राजा को ज़रूरी नहीं कि वो इसी स्टेट के राजा हों किसी प्रांत के मालिक हों वो तो है ही है इस राजा से तात्पर्य यह भी समझना चाहिए कि जो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र में अधिकारी है कोई सरकारी अधिकारी है कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है उसके नीचे भी तीस पचास लोग काम करते हैं वो उनका राजा एक परिवार का मुखिया है वो उस परिवार का राजा है जो तो वहाँ का संचालक है उसका नाम है राजा तो जो जो, जो व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र में वो अपनी व्यवस्था चलाता है प्रशासन करता है संचालन करता है तो वो वहाँ पर आ है यदि वो अच्छे अच्छे काम करता है वैदिक कानून बनाता है और उस संस्था में कंपनी में उस कार्यालय में संवेदों के अनुसार सारे काम करता है तो उसका राज्य फैलता है उसकी प्रशंसा बढ़ती है सब लोगों को अच्छा लगता है भाई ये राजा बहुत बढ़िया है ये अच्छे कानून बनाता है न्यायपूर्ण कानून बनाता तो इस प्रकार से ईश्वर उन सब का कल्याण करता है उन सबके राज्य को फैलाने वाला है जो जो व्यक्ति अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ये बहुत अच्छे गुण हैं ईश्वर के हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में इस तरह से काम करना चाहिए तो आज यहीं तक विराम देते हैं काफी चर्चा फिर करेंगे